छाक्य कृपा सुंदुभ्यता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो बोराशे हे रूप ऊपुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे तो मंद मते दयांद्र तुलसी का पद्मना च पुराण यत्रो बोलो बिहारी लाल की पठनमिंद मंगल श्री किशोरी जी के झूलन महोत्सव के परमानंदमय में, में इस बेला में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के दंड महोत्सव उस काश्री कविराज गोस्वामी जी को करते थे रसको ने श्रावण शुक्र तीज इसको हरी वो शास्त्र में इसे मधुकुंया कहा गया और कहीं अपूर्ण रूप से आनंद उसको प्रस्तुत करने वाला यह तृतीया का तीज का दिन सर्वत्र मधु आनंद उसको ही उल्लसित करने वाला होकर के ये तीज का दिन विराजमान मधुकुंया जोवन फूल बसंत ऋतु जहां श्री महावाणी जी में विभिन्न प्रतीकों का निरूपण किया गया वहां पर यह कहा गया कि वाणी साहित्य में जहां फूल का वर्णन आता है या वसंत का वर्णन आता है तो फूल और बसंत इनका अर्थ होता है जोवन तो जोवन फूल बसंत ऋतु रित। बसंत ऋतु और फूल ये यौवन के प्रतीक हैं और होरी एक के नाम हिडोरा ये ताल का में वर्णन किया गया कि ये केली के ही नाम है सिप्रिया लाल उनके केली के नाम होकर के ही ये विराजमान श्री श्रावणी की पहली तीज वो विशेष रूप से जैसे श्री प्रिया लाल उनकी प्रेम सेवा का प्रारंभ है शैया विहार का प्रारंभ है और दूसरी जो तीज है बीजी तीज उसको महावाणी जी में कहा गया कि वो सुरतांत है सुरतारंभ और सुरतांत पहली तीज और ये दूसरी तीज जो कल गई वो सुरतांत होकर के विराजमान तो हो डोल हिडोरा जो हिडोरा जो है वो तत्वता प्रियालाल का परस्पर मिलन हो, होते हुए श्री दोनों के दोनों एक दूसरे की जो सेवा कर रहे हैं प्रेम सेवा कर रहे हैं उस प्रेम सेवा का कहीं प्रेम विलास विवर्थ परम परमानंद वही उसकी प्रतीक होकर के ये दूसरी तीज विराजमान हो रही है। श्री प्रिया जी श्रावण लगते ही श्रावण की दोष को आप जावट में पधारती है जावट से श्री बरसांग में पधारती है ये वृंदावन की ब्रज की ऐसी रीति है कि सावन के महीने में सास और बहु दोनों एक छत के नीचे नहीं रहती है यहां इसलिए बहू जो है उसको कहीं पीहर भेज देते हैं तो ये पुरानी रीति है तो श्रावण के महीने में बधु जो है वो बधु कहीं पीहर उसको खदा देते हैं तो शिवप्रिया जी दोष के दिन आप वर्षा में आ जाती हैं पर शाम सुंदर से व्योग तो सहन होगा नहीं इसलिए श्री ध्रुदास जी ने बड़ी सुंदर एक पद लीला उसका वर्णन किया कि शिवप्रिया भले बरसाने में विराजमान हैं नंदगाम से आ गई हैं जावट से आ गई हैं परंतु तो कहीं मन में अत्यंत अत्यंत कृष्ण व्योग में व्याकुल और कृष्ण व्योग में जो व्याकुल है उस समय कोई सुख उड़ते हुए श्री प्रिया जी के पास में आ जाती हैं और श्री प्रिया जी उन सुख को ही आशीर्वाद देती हैं कि हे सुख तुम चिरजीवी रहो और मेरी ये सूचना मेरी ये पत्रिका श्याम सुंदर के पास में पहुंचा दे वे विचक्षण सुख है और श्री किशोरी जी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया है तो श्री प्रिया जी की पत्रिका लेकर के वो शुका सुवटा वो सुवटा उड़ करके श्री नंद में जाते हैं और वहां श्री श्याम सुंदर आप एकांत में बैठे हैं श्री प्रिया जी से कैसे मिलन हो इसके लिए व्याकुल हो रहे हैं और वो समय वो शुकु में जय हो जय हो करके श्री श्याम सुंदर की वंदना की और श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अरे ये शुक्र अपने चोच में कोई चीज पत्रिका लेकर के बैठा है कह रहे हैं सुख ए धराओ और वो सुख नीचे ओढ़ करके आते हैं श्री श्याम सुंदर के श्री चरणार्द में वंदना करते हैं प्रणाम करते हैं और श्री श्याम सुंदर इनको आशीर्वाद देते हैं और सुख वो पत्रिका श्री प्रिया जी की श्याम सुंदर को समर्पित करते हैं सुख दूत करके एक काव्य भी है दूध काव्य की परंपरा में शुभ दूध करके एक काव्य भी जहां शिव प्रिया जी शुभ के माध्यम से अपने संदेश को श्री श्याम चुंदर के पास में भेजती हैं और उस पत्र का में श्री श्यामचंदर जिस समय पत्र का पढ़ते हैं उस समय जान जाते हैं कि शिव प्रिया जी पत्र का है और आप वधु वेश बना करके उस समय आते बरसाने में सारी सखीगण आनंद से सुंदर हिडोला श्री भुशहान बाबा ने रोपा है जिसकी सुंदर मयार शोभा को प्राप्त हो रही है सुंदर थंबे हैं थंबा और उनमें सुंदर मयार मयार कहते हैं ऊपर की जो अः डंडा है वो मया जिसमें सुंदर हिडोरा शोभा को प्राप्त हो रहा है हिडोरा दो तरह के एक हिडोरा जो है वो है पटली के और एक हिडोरा है जहां पर सिंघासन लगा हुआ है तो सिंहासन वाला जो है वो है हिडोरा और जहां केवल पटली है उसका नाम है झूला और जहां हिडोरा के साथ साथ जो एक चौवारी हो वो चौवारी भी घूमती हो उसका नाम है डोल तो झूला हिडोरा और डोल ये तीन अलग अलग प्रकार हैं झूला में एक पटली थोड़ी ऊंची दूसरी पटली नीचे और जो नीचे बैठने वाला है वह वा अपने चरणों से सहारा लेकर के पृथ्वी से सहारा लेकर के वह बल का प्रयोग करके हिडोल को झोटा प्रदान करता है और जब हिडोरा थोड़ा सा झूलने लगता है उस समय अपने श्रीअंग की गति के माध्यम से ही कमर की जो गति है उसके माध्यम से ही झूले को और अधिक बढ़ाया जाता है और जो ऊंची पटली पर बैठा है वो ऊंची पटली पर बैठने वाला अपने चरण वो कहीं डोरी उनमें अंगूठा और तर्जनी चरण की उनको फंसा के बैठता है और अन्यपूर्वक वो डी पकड़ करके विराजमान है शिवप्रिया जी बड़ा खेल करती हैं श्याम सुंदर डंडी छोड़ करके जो छड़ी है उस छड़ी को छोड़ करके या जो डोरी है उसको छोड़ करके दोनों हाथ से केवल बैलेंस बनाते हुए संगति बनाते हुए तो आप क्रिया करते हैं और शिवप्रिया जी भी संगति बनाते हुए अपना संतुलन बनाते हुए आनंद पूर्वक झूला झूलती हुई विराजमान है तो सखी सखीगण शिवप्रिया जी को विराजमान कर रही हैं इतने में ही कोई नव बधु पधारती है शाम सुंदर आते हैं बद्धु का धारण करके और उस समय शिवप्रिया उन नव बधु का बड़ा स्वागत करती हैं। बोले अभी सखी कौन तेरो गांव है तेरो का नाम है कहाँ रहे उस समय श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मैं सोहिंदी होकर के विराजमान हूं और नंदगाम मेरे गांव है ऐसे अपना कोई नाम और अपना नंदगाम परिचय देते हैं उस समय श्री ललता विशाखा दोनों किशोरियों के काम में आकर के कहती हैं बोले अरे सखी ये सखी नहीं है ये तो श्याम सुंदर है भी देती है राज को रहस्य को श्री श्यामचंदर परम परम आनंदित होते हैं अब जिस समय श्री प्रिया जी ऊपर विराजमान है उस में श्री कर रहे हैं माल अरुजी तुलसी दल माल। शाम ने की माला धारण कर रखी है और श्री प्रिया जी ने उस समय माला धारण कर रखी है मल्ल की श्वेत और मल्लिका की माला जिस समय हरी माला के साथ में मिलती है तो ऐसा लगता है मानो सुरसरी मिली यमुना गंगा जल कह दो मानो गंगा जी श्री यमुना के साथ में मिल रही हैं तो श्री प्रिया जी के कंठ की जो श्वेत माला है वो ऐसी श्याम सुंदर की माला के साथ में झूठा खाते हुए ऐसी मिल रही है मानो गंगा श्री यमुना के साथ में मिल रही है तुलसी की माला शाम होती है श्याम तुलसी की है और श्री प्रिया जी की जो माला है वो है मल्लिका की तो मानो सफेद रंग की गंगा वह श्याम रंग की श्री तुलसी जो यमुना जी हैं उनके साथ में मिल रही है अथवा कैधो सुख श्रेणी मराल। एक संदेह अलंकार का प्रयोग करते हैं कि अथवा ऐसा लगता है कि तोतों की पंक्ति हंस के साथ में मिल रही है हंस होता है सफेद और तोता होते हैं हरे तो श्री श्याम सुंदर की जो माला है वो हरी ऐसी लग रही है जैसी श्री तोतों की पंक्ति वह कहीं सुंदर मिलकर के विराजमान सिलसलान अत प्रिया के शीश लटकत बैनी नाल श्री श्याम सुंदर के प्रिया जी के मस्तक के ऊपर जो बैनी है वो जैसे लहरा रही है क्यों लहरा रही है वो श्याम सुंदर ने मयूर मुकुट धारण कर रखा है तो मानो मोर को देख करके जो सर्पणी है वो व्याकुल हो रही है और व्या सर्पणी मान लहराती हुई विराजमान हो रही है ऐसे शिव प्रिया की बड़ी सुंदर शोभा अब श्री प्रिया जी वे सखी सखीगण दोनों खड़े हो कर के लाल जी के पक्ष की सखी लाल जी के पक्ष पीछे खड़े होकर के प्रिया जी के पक्ष की सखी प्रिया जी के पीछे खड़े होकर के प्रिया लाल दोनों को झूला दे रही हैं झोटा दे रही हैं सखी पटी हुई हैं कुछ सखी हो जाती हैं श्री प्रिया जी की ओर कुछ हो जाती है लाल जी की ओर और।, और लाल जी की जो सखी हैं वे जब लाल जी को धक्का देती हैं और श्री लाल अपने चरण की ठोकर पृथ्वी के ऊपर लगा करके वृंदावन की रज उनके ऊपर लगा करके जब अपने बल को झोटे को और ज्यादा बढ़ाते हैं श्री लाल उस समय प्रिया जी से कह रही है सारी सखी श्री लाल जी के की ओर की वे प्रिया जी से कह रही हैं कि प्रिया पीछे का जो कदम वृक्ष है उसके फूल को तुम तोड़ो झूला और श्री लाल जी कह रहे हैं कि सामने का जो सुंदर चम्पे का वृक्ष है उस चम्पे के वृक्ष के पुष्प को मैं तोड़ूंगा ऐसा कहकर शिव लाल जी बढ़ाते हुए करें अब हाँ, हाँ, हाँ, अब नहीं अब नहीं बहुत झूठा झूठा मुझे डर डर लग लग रहा है, लग रहा है है तो ऐसा कहते हुए शिव प्रिया लाल के कंठ से ही लपट करके विराजमान होती हैं अपने जो चरण घटू उनको सिकोण करके श्री लाल और प्रिया दोनों की जो पटली है वे पटली एक साथ आमने सामने मिल जाती है और पर्रम्हण करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान है पर श्याम इतने चंचल कि झोटा बंद नहीं करते हैं झोटा बराबर बढ़ाते रहते हैं और जैसे ही चम्पे की जो पुष्प कली है उसको श्री श्याम छूते हैं अपने चरण के द्वारा लंबे लंबे जो झोटा तो बड़ झोटल भय भाम बड़े झोटाओं के भाई किससे भागनी अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं और शिवप्रिया जोर से कहती हैं कि नहीं नहीं अब नहीं, नहीं अब अब नहीं झोटा बंद कर बंद बंद कर उस समय श्री श्याम सुंदर कहीं झोटा धीमे करते हैं और शिवप्रिया घबरा रही हैं और झोटा रोके रोके उसके पहले ही शिवप्रिया अपनी पतली से कूद पड़ती है कूद करके छाती के ऊपर हाथ रख करके कहती है हाय हाय हुई कि आज तो मेरे ही जाते। इतने तेज दे रहे प्राण ही जाते तेज झोटा हैं उस समय प्रिया जी को कंठ से लगा लेती हैं प्रिया जी को संभाल लेती हैं ऐसे परम चंचलता श्री श्याम सुंदर की वो चंचलता श्री के हृदय में अत्यंत अत्यंत उल्लास को उपस्थित करती है तो मानो आज सुर्थांत, वो सुर्थांत की जो प्रेम विलास विवर्त उस प्रेम विलास विवर्त का आस्वादन कराने वाली दिव्या तिथि जो मधुकुल्या होकर के विराजमान है जहां की मुहूर्त ऐसे हैं जो अपूर्व से प्रीति को सहज रूप में ही बढ़ाते हैं सहज प्रेम उनको ही बढ़ाते हुए विराजमान होते हैं बोलो लाल नीलाल की जय श्री आगे जो नागपंचमी उस दिन कहते हैं श्री गोपाल कृष्ण उनका श्रीहस्त प्रकट हुआ श्रीनाथ जी का जो भुजा है ऊंची बाइक भुजा वो प्रकट हुई थी और उसकी ब्रजवासी जन बहुत दिन तक पूजा करते रहे तो ये विशेष रूप से श्री गोपाल कृष्ण उनके आविर्भाव का भी एक महामहोत्सव का उत्सव है श्री बल्लवाचार्य और श्री माधुद्रपुरी दोनों श्री गोपाल की पूजा को सुस्थिर करने में विराजमान रहे माधुन्द्रपुरी ने श्री गोपाल को प्रकट किया और गोपाल को प्रकट करके तो श्री बल्लवाचार्य जी का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन ही श्री शिवनाथ जी की भुजा प्रकट हुई थी माने वैशाख के एकादशी कृष्ण एकादशी और श्रीनाथ जी की जो भूजा है वो भी उस दिन प्रकट हुई और श्रीनाथ जी का जो मुख है बिंद है वो मुखार बिंद जो वार्ता साहित्य है उस वार्ता साहित्य में पंचमी के दिन श्री श्रीनाथ जी का मुखार बिंद प्रकट हुआ और श्री माधवेन्द्रपुरी जी ने तो श्री जी उनको कहीं स्थापित किया विराजमान किया पाठ सिंहासन के रूप विराजमान किया और पाठ सिंहासन के रूप विराजमान करके फिर अः वो जो श्रीनाथ जी की जो सेवा है वो सेवा का कर्म विशेष रूप से प्रकट तो ये परमपरम श्रावण का जो महीना है उस श्रावण का महीना परमपरम मंगल में महीना होकर के विराजमान और इसमें श्रवण की विशेष महिमा है लीला कथा श्रवण उनकी कथा का श्रवण नक्षत्र से ही जो मास प्रारंभ होता है उसका नाम श्रवण नक्षत्र है अर्थात अमावस्या के बाद में अमावस्या के दिन जरूर श्रवण नक्षत्र का कहीं स्पर्श होगा ये जितने भी महीने हैं ये महीने कहीं ना कहीं अमावस्या के दिन अमुक नक्षत्र उनके स्पर्श के साथ में ये जुड़े हुए हैं जैसे चित्रा नक्षत्र हो तो चैत्र होगा विशाखा नक्षत्र हो अमावस्या के दिन तो आगे की जो पूरा एक महीना है वो विशाख वैशाख कहलाएगा ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो जेठ पूर्वाषाढ़ा हो तो नक्षत्र हो तो श्रावण पूर्व भाद्रपद हो तो भादव अश्विनी नक्षत्र हो तो अश्विन कृतिका नक्षत्र हो तो कार्तिक पूषा नक्षत्र हो तो पू मधा नक्षत्र हो तो माघ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हो तो फाल्गुनी तो ये जितनी भी ऋतु हैं वो इनके अनुसार ही नक्षत्र के अनुसार ही सारी ऋतु जो है वो ऋतुओं के मासपण किए और श्रवण नक्षत्र विशेष रूप से विराजमान और श्रावण में विशेष रूप से श्रावणी और उपाकर्म इन दो कर्मों की शास्त्र में विशेष रूप से बंधन बन्द, किया गया श्रावणी के दिन माने श्राव जो पूर्णिमा राखी बंधन का दिन है उस दिन उपाकर्म और श्रावणी ये दो अलग अलग कर्म हैं। उन उपाकर्म और श्रावणी उपाकर्म का तात्पर्य है कि हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं उन कर्मों का हम आज उल्टी कर रहे हैं बमन कर रहे हैं उन कर्मों का बंधन हमको प्राप्त न हो और फिर नया यज्ञोपवी धारण करके प्रायश्चित करके वृत्ति करके फिर आगे वर्ष के लिए फिर से नियम ग्रहण करते हुए विराजमान तो उपाकर्मी जो है वो उपाकर्मी और श्रावणी ये दो अलग अलग कर्म है और उन अलग अलग कर्मों को विशेष रूप से किया जाता है अलग अलग अः वेद की शाखा वाले अलग अलग उन श्रावणी के कर्मों को करते हैं कभी ऋग्वेदियों की श्रावणी होती है कभी कृषि उनकी श्रावणी ये होती है तो श्रावणी इत्यादि जो कर्म है वो भी भीजमान तो उसमें संपूर्ण प्राश्चित जो पाप बने हैं उनके पापों का प्राश्चित करके तीर्थ में स्नान करके अपने कर्मों का एक बार त्याग पाप कर्मों का त्याग और नए कर्मों को करने के लिए जो शास्त्र भेद कर्म है उनको करने के लिए वह एक संकल्प लेकर के नए प्रकार से उनको स्वीकार किया जाता है तो ऐसी महमा ये शिवप्रिया जी के जो झूलन उत्सव हो महा महोत्सव हो करके और शिवप्रियालाल दोनों के हृदय में मधु का संचार करने वाला उत्सव हो करके ये तृतीय विशेष रूप से विराजमान और तीस से लेकर के पूर्णिमा तक श्री प्रियालाल इनके नित्य नवनव हिलो हिडोला नवनव जो खेल उनको करते हुए सब सखियों से युक्त होकर के श्री प्रियालाल आनंदपूरक विराजमान होते बोलो लालीलाल की जय श्री नित्यानंद प्रभु उन्हें सेवा का अवसर प्रदान किया उस सेवा का अवसर प्रदान करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उनको ये कह करके कि अरे चोर आप पकड़ा गया चोर को मैंने पकड़ लिया चोर इसलिए कि किसी की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के यदि कोई प्राप्त करना चाहे तो वो चोर कहलाएगा इसलिए ये चोर जो है वो चोर कहकर के बोला और चोर को जैसे दंड दिया जाए ऐसे ही यहां पर दंड देते हुए दंड भी महामहोत्सव हो करके विराजमान हुआ उस दंड महोत्सव का वर्णन किया श्री पंडित भी आए, श्री महाप्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं समझा के समय तुम्हारे पास में भोजन आऊंगा तो उस समय श्री महाप्रभु ने विश्राम किया अब आगे बर्ण कर रहे हैं एक सौ प्यार छठे परिचित एक सौ पांचवी प्यार नृत्य करी प्रभु यवे करें काले पंडित कोई। श्री महाप्रभु ने संकीर्तन किया श्री राघव पंडित के यहां पर जाकर के और राघव पंडित के पास में महाप्रभु ने पहले संकीर्तन किया नृत्य किया और नृत्य करने के पास में जब श्री नित्यान प्रभु विश्राम करने के लिए विराजमान हुए उस समय तक भोजन का समय ब्यालु का समय हो गया था तो ब्यालु के समय के लिए भोजने काले पंडित निवेदन श्री राघव पंडित ने महाप्रभु से निवेदन किया भोजन ने बछेला प्रभु निज गुण लाया श्री प्रभु अपने भक्तगणों को साथ में लेकर के भोजन करने के लिए विराजमान हुए महाप्रभु आसन दिन दाहिने पातिया और उस समय अपने दाहिने ओर महाप्रभु का आसन भी श्री नित्यान प्रभु ने बिछवाया है बिछाया है और सब देख रहे हैं कि महाप्रभु भी आकर के वहां पर विराजमान हो गए हैं राघा पंडित को अत्यंत अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई है दुई भागी भाई आगे प्रसाद आनिया धोरिला दोनों भाइयों के आगे श्री राघव पंडित ने प्रसाद सजाया है परोसा है सकल वैष्णव पाछे परिवेशन कैला और महाप्रभु को परोस करके फिर जितने भी वैष्णव हैं, उन वैष्णवों के सामने भी पदार्थों का परिवेषण किया उनको भी परोसा है नाना प्रकार पीठा पायस दिव्य शाल अमृत निंदये विविध व्यंजन राघव पंडित ने विभिन्न सामग्री जो उनको है उनको सजाई है अनेक प्रकार के जो मीठे पदार्थ हैं, उन पदार्थों को सामान्य रूप से पीठा कहला कहलाते हैं तो ऐसे सामान्य जो पदार्थ हैं सबको तो जो पीठा है पायस दिव्यशाल इन सबों को आनंद पूर्वक श्रीमंद महाप्रभु ने के सामने परोसा है अमृत के स्वाद के सामने अमृत का स्वाद भी जिनके सामने फीका है श्री राघव ठाकुरेर प्रसाद अमृत सार महाप्रभु या खाईते आई से बार बार श्री राघव पंडित उनके यहां पर ठाकुर का जो प्रसाद है वो तो ऐसा है मानो अमृत का सार है महाप्रभु सन्यास के बाद में भी एक बार नहीं अनेक अनेक बार श्री राघ पंडित के बुलाने पर वहां भावना से उपस्थित होते हैं यद्यपि यद्यप है बहुत दूर महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में हैं और राघव पंडित कई बंगाल में हैं पर फिर भी श्री महाप्रभु को साक्षात तो उपस्थित होकर के वहां प्रसाद ग्रहण करते हुए सब ने देखा तो श्री महाप्रभु आनंद पूर्वक भोग ग्रहण कर रहे हैं तो राघव का जो राघव के ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो तो अमृत का सार होकर के विराजमान है और प्रभु इनके बुलाए हुए बार बार आते हैं पाक कर राघव या भोग लगाए पाक करके श्री राघव ने राघव पंडित जी ने भोग लगाया महाप्रभु लागे भोग प्रथक बढ़ाए और उस समय श्री महाप्रभु के लिए अलग से इन्होंने भोग बढ़ाया है प्रतिदिन महाप्रभु करेन भोजन मध्य मध्य प्रभु तारे दे दर्शन ये हमेशा ही श्री महाप्रभु का भोग अलग लगाते हैं बढ़ा करके लगाते हैं और श्री महाप्रभु इनके यहाँ पर प्रत्येक दिन भोजन करने के लिए आते हैं मध्य मध्य में दर्शन भी दे देते है इनको दुई भाई के आनिका राघव परिवेश है यत्न करे सब खावाए ना रहे श्री राघव पंडित दोनों भाइयों को उस समय आनंद पूर्वक प्रसाद भोग जो है वो भोग की सामग्री सब भोग समर्पित करते हैं परिवेशन करते हैं और यत्न करके श्रीमन महाप्रभु को खबाते हैं अधिक से अधिक श्रीमद महाप्रभु को खबाना खवाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि सब अच्छी तरह से खाइए यत्न करके खाओ कुछ छोड़ना नहीं है ये आग्रह करते हैं कि कोई चीज छोड़ेंगे नहीं आप खा करके देखिए और प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा भी करते हुए जा रहे हैं कि ये वस्तु ऐसी है ये वस्तु ऐसे बनती है ऐसे बनती है इसका ये स्वाद है ऐसे प्रशंसा भी करते हुए जा रहे हैं तो जब तक भोजन कराने में मनोहार नहीं हो तब तक भोजन का स्वाद नहीं इसलिए ये भोजन कराने की एक विशेषता के आग्रह पूर्वक मनोहार करते हुए आग्रह पूर्वक श्रीम महाप्रभु भोजन करा रहे है। तो आने हे नहीं जान ये कितने पदार्थ परोस रहे हैं ये भी जान रहे हैं राघव घरे रंधे राधा ठकुरानी वाह मुख्य बात ये है कि राघव पंडित के घर पर श्री राघव राधा ठकुरानी ही मानो रसोई करती है ऐसा अनेक लोगों ने अनुभव अनुभव किया दुर्वासा ठाई हो पाई अच्छे बड़े श्री राधा ठकुरानी को दुर्वासा ऋषि ने यह बरदान दिया था कि तुम्हारे हाथ का जो भोजन करेगा वह चिरजीवी होगी होगा और तुम्हारे हाथ की रसोई अमृत होगी तो अमृत हईत तार पाक अधिक मधुर है श्री राधिका के हाथ का जो पाक है वह तो अमृत से भी अधिक मधुर होकर के विराजमान है सुगंधी सुंदर प्रसाद माधुरी का सार दोनों भाई वहां पर आनंद पूर्वक भोजन करते हुए फिर और भोजन करते हुए दोनों भाइयों को भोजन करते हुए देखकर करके श्री राघव पंडित को अत्यंत अत्यंत आनंद की प्राप्ति हो रही है श्री भोजन बसित रघुनाथ कहे सर्वजन श्री रघुनाथ दास ने उस समय सबसे कहा कि महाप्रभु ने भोजन कर लिया है और सब लोग बैठें भोजन करने के लिए बैठें पर तो राघव कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो पीछे बैठेंगे जब सब भक्तों ने भोजन कर लिया है भक्तगण आकंठ भारी कर भोजन जब भक्तों ने पूरी तरह से पेट भर करके गले गले तक भोजन कर लिया है हर उठ कर आचमन उस समय सब हरि बोल ऐसा कहते हुए सब उठे हैं और तो सबने आचरण किया है सबने आनंद पूर्वक आचरण किया और तो आचरण करके हरिध्वनि करते हुए वे बैठ भगवत प्रसाद वो ऋत और अमृत से युक्त होकर के विराजमान है सत्यम तमी कहकर के जो भोजन सामग्री है उसको कहीं धोया जाता है उसका कहीं पर उसका कहीं मार्जन किया जाता है कि कहीं अंग दोष है तो वो अंग दोष समाप्त हो जाए तो सत्यम तर तेन पर सिंचयामी सत्य और ऋत। सत्य का मतलब है वाणी की सत्य आ, आचरण की सत्यता, सत्यता और तात्पर्य है वाणी की सत्य सत्यता उस आचरण की सत्यता और वाणी की सत्यता से परिसिंच इस अंग को हम परिचिंचित कर रहे हैं और इसको पवित्र कर रहे हैं और ऐसा कहकर के अमृतो पसरण मशिस्वाहा अमृत जो है उस अमृत का आसन लगा कर के एक चुल्लु जल उसका आचमन किया जाता है और आचमन करके फिर पंच आहुति वह साधक अपने मुख में देता है पहले वह बल वैश्वेव के रूप में यदि उसे करना हो तो वो कहीं भूभस्व भूभस्व इन व्यहतियों से कहीं आहुति देता है कभी व्यारतियों से आहुति नहीं देता है तो पंच आहुति चित्रय नम चित्रताय नम यमाय नम यम धर्म राजा नमा, नमा, नमा, नमा सर्वभ नमो नमा ऐसे पंच आहुति वह बल वैश्वे के रूप में कहीं समर्पित करता है कि इस अन्न में न जाने और किन किन का भी हक बनता है तो जिनका हक बनता है जिनका अधिकार बनता है उनको भी वो समर्पित करता है और फिर इसके बाद में वो शरीर में उदर में जो अहम वैश्वान भूत प्राण नाम देहमाश्रित प्राण पान समाक्तो पचाम चतुर्विधम वैश्वान होकर के भगवान पेट में भी विराजमान हैं तो वो पेट पूजा कोई हंसी की बात नहीं है बल्कि वास्तव में पेट पूजा ही है पेट में विराजमान जो वैश्वान हैं उनका ही पूजन है उनके लिए पंच आहूति पंच प्राण उनके लिए व्यक्ति प्रदान करता है प्राणा है स्वा अपाना है स्वास्थ्य स्वा उदान है स्वास्थ्य जितना भी पदार्थ है उन सब को वो आनंद तो पद्धति है एक शास्त्रीय जो पद्धति है वो शास्त्रीय पद्धति की उसमें बल वैश्वेव सहित जो भूत शुद्धि है उसके सहित फिर प्रसाद को कहीं ग्रहण किया जाता है और भोजन करने के बाद में फिर दोबारा आचमन लेकर के भोजन की समाप्ति जैसे अमृत का उपस्तरण दिया और अमृत का पिधान ढकन भी दे दिया तो बाद में भोजन के बाद में पुनः आचमन जो है वो अमृत का पिधान अमृत को ढकना है तो श्री भक्तगण आकंठ भरे करण भोजन भक्तगणों ने कंठ भर करके कंठ कंठ तक गले गले तक खूब पेट भर करके भोजन किया और श्री राघव पंडित किसी की पत्तल पूरी हो उसके पहले ही उसको परोस और ऐसे आग्रह पूर्वक उसे अधिक से अधिक खिलाना चाह रहे हैं इतने आग्रह से करा रहे हैं खिला रहे हैं सबको भोजन करा करके पंडित और सभी ने हरित ध्वनि कर कैल आचमन हर ध्वनि करके फिर आचमन किया है और आचमन करके अमृतोपस्तर अमृता पिधान शिष्वा अमृत जो है उसका पेधान मैंने ढक्कन ढक्कर पहले उपस्तरण था उपस्तरण मान नीचे का पाप और फिर ढक्कन ये दोनों समय भोजन के प्रारंभ में भी आचमन बाद में भी आचमन इन दोनों को आचमन करके विराजमान हुए हरिध्वनि करे उठी कैल आचमन हरिध्वनि करके आचमन किया है भोजन की अपनी मर्यादा है कौन पंक्ति शुद्ध ब्राह्मण है कौन पंक्ति दूषण ब्राह्मण है इसका भी कहीं विचार पंक्ति में बैठ करके हरे को पंक्ति की प्राप्ति नहीं है पंक्ति में वो ही ब्राह्मण बैठेगा वो ही व्यक्ति बैठेगा जो कि कहीं शुद्ध होकर के विराजमान हैं जिसको पंक्ति प्राप्त है अन्य सा पंक्ति नहीं है तो खड़िया पंक्ति अलग और जो महात्माओं में भी महात्माओं में भी जो तकशाली महात्मा हैं संप्रदाय भक्त महात्मा हैं उनकी पंक्ति अलग लगेगी और खड़िया पंगा अलग लगेगी अन्य लोग जो है वो सब वे अलग बैठेंगे तो ये पंक्तिबद्ध होकर के सब आनंद प्रसाद पाते हुए विराजमान तो पंक्ति भोजन करते समय भगवान नाम के अतिरिक्त तो और कोई बोलेगा नहीं मौन होकर के भोजन करेंगे भोजन करते समय कोई दूसरे को छुए नहीं अन्यथा जूठन खाने का कहीं दोष लग जाएगा ये सारे नियम कहीं हैं। भोजन करते समय भी कौर जो है उसको तोड़ करके मुंह में रखा परंतु मुंह का जो कौर है वो पत्तल पर नहीं आए ये शास्त्र का विधान है ये नहीं कि लिया पूरा का पूरा का तोड़े करके और फिर पतल में रख दिया वो गलत तोड़ो फिर उसको मुंह में खाओ अपनी जूठन स्वी नहीं खाएंगे तो बड़े शास्त्र में विधान वर्ण किए गए कि उसके क्या क्या क्या विधान है तो कहीं कौर तोड़ करके फिर उसको लिया जाएगा सन्यासी के लिए कहीं अलग विधान है कि वह और खाएगा तो सन्यासी बड़े बड़े कौन लेते हैं भाई शरीर की रक्षा करने के लिए गृह जो है वो यथा साध अपने जैसे भी है उतने कौर उसके लिए कहीं संख्या का विधान नहीं है वहां पर भी ये कहा गया कि अपनी शरीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार शरीर के संविधान के अनुसार व्यक्ति को पूर्ण भोजन करना चाहिए ऐसा नहीं है कि मन वो संख्या हो तो संख्या भी बताई गई और शिविर महाप्रभु के प्रसंग में आगे आएगा जहां पर भिक्षा संकोच का जो परिच्छेद आएगा इसमें चैतन चैतान में अंतरलीला में ही महाप्रभु को भिक्षा संकोच महाप्रभु की भिक्षा संकोच का संकोच हुआ तो रामचंद्र जी जो है उन्होंने कई तो का महाप्रभु को और उस समय भिक्षा संकोच महाप्रभु का भिक्षा संकोच हुआ तो उस समय महाप्रभु ने अपनी भिक्षा आदि कर दी महाप्रभु भोजन करने के लिए बैठे खूब सारी सामग्री सब से भक्तगण तो सजे सजाए सामग्री पूरी भरकर के पूरी पतल सजाई गई है कई सकोरा कई दो रखे हुए हैं सब तरह की सामग्री और उस समय जो आए और रहे हाय हाय सन्यासी होकर इतना भोजन करते हो यह सन्यासी का नियम नहीं है और गुरु जन है तो महाप्रभु उस समय संकोच में पड़ गए और महाप्रभु ने कह दिया ना ऐसे भिक्षा आधी तो महाप्रभु आधी भिक्षा कर दी वो भिक्षा संकोच हो गया अब सब आपत में पड़ रहे हैं है कि महात्मा कहां से आ गए महाप्रभु को धन से भोजन भी निकलने देते हैं भिक्षा के समय महाप्रभु किसी को आ, उनको रामचंद्र जो है उनसे कभी कभी किसी उनको टोकते नहीं है बड़े हैं गुरु हैं गुरुजन हैं तो उनका आदर करना है जब महाशय जी पधारे तब सबकी चैन में चैन आया अब महाप्रभु को पेट भर करके खिलाएंगे उनके सामने को तो कहीं भोजन कराना भी महाप्रभु को कठिन हो गया था तो ये तो सबने आनंद पूर्वक पंत जहा वैष्णव ग्रंथराजमान है वहां पर आनंद पूर्वक महाप्रसाद उस महाप्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं ये सारे नियम अन्यत्र हैं, पंत श्री जगन्नाथपुरी में ये कोई नियम नहीं है जगन्नाथपुर में महाप्रसाद की ऐसी महिमा कि वहां पर उच्छिष्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं वहां पर तो उत्ष्ट का विचार जगन्नाथ जी में उठ का विचार नहीं है तो ये जगन्नाथ जी की महिमा चलो तो जगन्नाथ भगवान की जय महाप्रसाद की जय तो महाप्रसाद वहां पर तो अत अपूर्व श्री जगन्नाथ जी में वो पद्धति जो है वो तो अपूर्व वो करते विराजमान वहां पर तो भोजन करने के बाद में कुल्ला करने की भी पद्धति नहीं प्रसाद पाने के बाद में हम कुल्ला करने गए तो किसी महात्मा ने टोका कुल्ला नहीं करते हैं कुड़कू करके पी जाओ हाँ क्योंकि कहीं जो अंध का दाना है वहां प्रसाद का दाना उसका त्याग नहीं करोगे उसको खा जाओ उसको पी जाओ तो ऐसी जहां पर श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद की एक मर्यादा कि वहां पर आसन बिछा करके प्रसाद नहीं पाया जाएगा धरती में बैठकर के ही प्रसाद पाया जाए जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा वहां का ये नियम प्रसाद के कि प्रसाद को ऊंचा रखा जाएंगे स्वयं आसन के ऊपर बैठेंगे प्रसाद को आदर देने के लिए धरती जबकि कर्म कांड में मीमांसा में बिना आसन के भोजन करना निषिद्ध है धर्मशास्त्र में और वहां पर कोई विधान है कि बिना आसन के ही भोजन किया जाए तो ये जगन्नाथ जी के प्रसाद की अपूर्व मेहमा तो ये हाथ प्रसाद के बाद में हाथ धोने के लिए मुट्ठी बात करके खड़े हो गए हाथ धोने बोले ना ना ना यहाँ पर झूठ जो ये हाथ तो मुठ्ठी बांधने की जरूरत नहीं है वहां पर तो प्रसाद पाकर के सब सिर से पोछ ले <laughs> माथे मा पर चढ़ा ले प्रसाद लेकिन तो ये क्या झूठन हाथ सब पे लगा झूठन तो ही कहते <laughs> महाप्रसाद है ये सिर्फ रहे ऐसी महिमा श्री जगन्नाथ जी की हाथ की सफाई करने के लिए वो बात अलग है कि हाथ धो ले कुछ एक बार भीतर लेकर के दाने फिर कुल्ला कुछ वो बात अलग है परंतु महाप्रसाद की ऐसी महिमा कि वहां पर स्पर्शास्पर्श का कहीं विचार नहीं है ऐसी महिमा विराजमा तो ये तो प्रसन्न अनुसार भक्त का आखंड करे भारी कठिल कर भोजन भक्तगणों ने श्री आनंद पूर्वक राघा पंडित के यहां पर आनंद पूर्वक पेट भर करके भोजन किया और हरिध्वनि करी उठ कैल आचमन और फिर हरिध्वनि कहते हुए सब उठे एक साथ उठे बीच बीच में उठने का भोजन में निषेध बीच में कोई उठ जाए पंक्ति में तो पूरी पंक्ति छू जाए जूठल हो जाए तो ये कही शिष्टाचार के भले बैठे रहेंगे एक भी व्यक्ति भोजन कर आए तो पूरी पूरी पंक्ति बैठी रहेगी बीच में उठेगी नहीं ऐसा शिष्टाचार विराजान है भोजन करी दो भाई कहिंदा आचमन भोजन करने के बाद में श्री गौर नित्यानंद दोनों ने आचमन किया राघव आनी पराई माल्य चंदन श्री राघव ने माला चंदन पहना करके इनका स्वागत किया है दोनों का बीड़ा खाओया कई न चरण बंदन फिर मुख प्रदान करके श्री चरणों की वंदना की भक्तगण बीड़ा दिल माल्य चंदन और भक्तगण जो है उनको भी पान चंदन माला ये प्रदान की है राघवीर महाकृपा रघुनाथे ऊपर श्री राघव पंडित श्री रघुनाथ दास के ऊपर अत्यंत अत्यंत कृपा कर रहे हैं अवशिष्ट पात्र दीर्घ तारे और श्रीमन महाप्रभु का और श्री नित्यानंद प्रभु का जो प्रसाद है महाप्रसाद प्रसाद उस प्रसाद को उस समय श्री रघुनाथ दास को प्रदान किया और श्रीमन महाप्रभु के प्रसाद को प्राप्त करके अवशिष्ट प्रसाद को प्राप्त करके श्री रघुनाथ दास अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रहे हैं भक्त पद रज और भक्त पद जल भक्त भक्त शेष ए महाबल केवल बल, बल नहीं ये तीन चीज महाबल है भक्त पद रज भक्तों की चरण रज भक्तों का चरणामृत और भक्तों का भक्त शेष तो अध ग्रहण करके प्रसाद ग्रहण करके परम परम आनंदित हुए हैं तो दुई भाइये अवशिष्ट पात्र दिल है। दोनों भाइयों का अवशिष्ट पात्र यह प्रदान किया कह चैतन्य गोसाई करिया भोजन उस समय श्री चैतन्य गोसाई ये कह रहे हैं कि कर भोजन आपने चैतन्य महाप्रभु ने भोजन कर लिया उनका प्रसाद है इसको पाने से तार शेष पाएल तुम खंडिल बंधन उन महाप्रभु के प्रसाद को प्राप्त करने से तुम्हारे जितने भी बंधन हैं वे बंधन अब दूर हो जाएंगे भगवत प्रसाद ग्रहण करने से संसार के बंधन की निवृत्ति हो जाती है यदि गृहस्थी तीन नियम रखे तो संसार में विषयी जनों का संग करने पर भी विषयीजनों का संग उसको प्रभावित नहीं करेगा पहला नियम कि गले के नीचे भागवत प्रसाद के अतिरिक्त और कोई दूसरी चीज नहीं उतरे मैं भागवत प्रसाद ही लूंगा वर्जन माचरे श्री चरण ने स्पष्ट रूप से कहा कि असमर्पित जो वस्तु है उसका वर्जन बिना समर्पित किए हुए कोई भी वस्तु नहीं बने लेंगे यहां तक कि यदि नया लडजी के पास से सिल करके कपड़ा आया है तो उसको भी ठाकुर जी को प्रसादी करके फिर पहनेंगे बिना प्रसादी किए चित्रपटी हैं उनको भी प्रसादी करके फिर उसको पहना जाएगा कोई भी वस्तु तो योग सुगंध वासो अलंकार चर्चिता श्रंध बा इन सब से चर्चित होकर के प्रसादी जो वस्तु है उसको ही निरंतर निरंतर ग्रहण किया जाएगा ये वैष्णवों का एक नियम है कि बिना प्रसादी के कोई वस्तु चाहे वस्त्र हो चाहे माला हो चाहे कोई चंदन हो कोई भी वस्तु प्रसादी के बिना ग्रहण नहीं की जाएगी भोग भी ठाकुर को भोग लगा करके फिर ही प्रसादी किया जाएगा तभी प्रसाद पाया जाएगा प्रसाद सेवा की जाएगी ये तो तारशेष पायले प्रसादी वस्तु को प्राप्त करने के बाद फिर जितने भी तुम्हारे बंधन हैं, वे बंधन कहीं खंडित हो जाएंगे भक्त चित्ते भक्त ग्रहे सदा अवस्थान कभु गुप्त कभु व्यक्त स्वतंत्र भगवान अब श्री भगवान भक्त के चित्त में और भक्त के ग्रह में सदा अवस्थान करते हैं हृदय में भी रहते हैं और उनके घर में भी भक्त वैष्णव के घर में भी रहते हैं कभी गुप्त रूप से और कभी प्रकट रूप से इसी तरह से वैष्णवों ने दर्शन किया कि भले भगवान का भगवान ने सन्यास ग्रहण कर लिया है परंतु तो फिर भी श्री राघ पंडित के यहां पर कभी प्रकट रूप में श्रीमन महाप्रभु दिख रहे हैं राघव पंडित के हृदय में तो महाप्रभु सर्वदा सर्वदा ही विराजमान तो कभी गुप्त कभी व्यक्त स्वतंत्र भगवान कभी गुप्त होकर के और कभी प्रसन्न होकर प्रकट होकर के भगवान सदा विराजमान सर्वत्र व्यापक प्रभु सदा सर्वत्र वास भगवान सर्वत्र व्यापक हैं सर्वत्र बिंदवास करते हैं यहात संशय या से या नाश भगवान सर्वत्र विराजमान हैं दिख नहीं रहे हैं पर विराजमान हैं ये ही विचार सर्वदा रखना चाहिए विशेष रूप से वैष्णव के घर में तो भगवान समा विराजमान है यही विचार रखना चाहिए इसमें यदि कोई संशय करे तो उसका सर्वनाश हो जाएगा तो इस प्रसंग के द्वारा श्री भगवत प्रसाद की मेहमा उसकी ओर संकेत किया ये महाप्रभु की जितने भी लीलाएं कहीं ना कहीं वैष्णव को कहीं आचार की शिक्षा देने वाली है तो श्री वैष्णव सेवा महाप्रभु की सेवा प्रसाद की सेवा ये प्रसाद सेवा कैसे करनी चाहिए इसकी एक पद्धति यहाँ पर प्रस्तुत की श्री जगन्नाथ जी में जाओ तो वहां के आ, वहां के जो पुराने लोग हैं वे यही कहेंगे आपको प्रसाद सेवा हुई कि नहीं प्रसाद भोजन करना ये नहीं प्रसाद पाना नहीं बल्कि प्रसाद सेवा हुई कि नहीं ये ये वहां की बोली तो जगन्नाथ जी के प्रसाद के ऐसी मेहमा महाप्रसाद के ऐसी मेहमा तो श्री प्रभु कभी स्वतंत्र कभी प्रकट होकर के वहां विराजमान है नित्यानंद प्रभु गंगा स्नान करिया से ही वृक्ष मूले वशिला बीज गुण प्रातः काल के समय श्री नित्यानंद प्रभु ने गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करके जिस वृक्ष के नीचे पहले दंड महोत्सव करवाया था उसी वृक्ष के नीचे आकर के श्रीमन महाप्रभु श्री नित्यान प्रभु आप विराजमान हुए अपने भक्तों को संघ में लेकर के रघुनाथ आसे कें चरण बंदन श्री रघुनाथ आए उन्होंने चरण की वंदना की और राघव पंडित के माध्यम से निवेदन किया ये एक शिष्टाचार है राघव पंडित ने कहा महाराज ये रघुनाथ दास आपको प्रणाम कर रहे हैं ये एक दिन मरता है एक प्रोटोकॉल है तो उसको अपनाते हुए राघव पंडित के द्वारा निवेदन करवाया कि पलायन पिता माता दुई जना राखिया राखिए बाधिया मैंने कई, कई बार घर छोड़कर के पलायन किया रघना दास कह रहे घर छोड़ छोड़ करके भागा परंतु तो पिता माता दोनों ने मुझे बांध करके रख लिया है तोमार कृपा विने के हो चैतन्य ना पाए आहा, इस सिद्धांत एक सिद्धांत अंडरलाइन करने लाला, सिद्धांत हो गया कि श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई चैतन्य को प्राप्त नहीं कर सकता है तोमार कृपा विनय के हो चैतन्य ना पाए जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है तब तक कोई चैतन्य को प्राप्त नहीं कर सकता है तुम्हें कृपा कही तारे हो पाए यदि आप यदि कृपा करें तो अधम व्यक्ति भी तड़ जाता है प्रभु आप अत्यंत अत्यंत तुम्हारी कृपा के बिना कोई प्राप्ति नहीं कर सकता है आपकी कृपा हो जाए तो अधम जो है वो अधम व्यक्ति भी उनको प्राप्त कर लेगा श्री नित्यान प्रभु को श्री महाप्रभु को प्राप्त कर लेगा अयोग्य मुदन करो भय मोरे चैतन्य देह गोसाई सदै मैं अयोग्य हूं मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप कृपा करके मुझे चैतन्य चरण प्रदान कर नित्यान प्रभु से प्रार्थना की कि आप मुझे चैतन्य चरण प्रदान करें ऐसी मेरे ऊपर कृपा कर मोर श्री पद धर्य कर प्रसाद अपने चरण को मेरे माथे के ऊपर आप रखें और ऐसा आशीर्वादि चैतन्य पाए कर आशीर्वाद कि रघनाथ तुमको निर्विघ्न रूप में श्री चैतन्य की प्राप्ति हो अब नित्यान प्रभु ने जब ये चरण रखे हैं इनके ऊपर कृपा की तो फिर इनके सारे बंधन खुल गए और फिर इनको कोई विघ्न नहीं हुआ है शून्य हास्य कहे प्रभु सब भक्त गणे ये हार विषय सुख इंद्र सुख समय ये सुन करके श्री प्रभु हंसते हुए सब लोगों से कह रहे हैं कि देखो देख रहे हो रघुनाथ को इनका जो विषय सुख है वो इंद्र के समान है इनका वैभव इंद्र के समान है पांतो श्री चैतन्य ने जब कृपा की तो इनको वह इंद्र के समान सुख भी अच्छा नहीं लगता है आप सब आशीर्वाद प्रदान करो जिससे कि यह चैतन्य चरण को प्राप्त कर सके कृष्ण पाद पद्म गंध यही जनपाय बिम्लोक आदि सुख पारे नहीं भाई श्री कृष्ण के चरण कमल की गंध भी जिसको मिल जाती है वह व्यक्ति ब्रह्मा जी के लोग को भी नहीं चाहता है ब्रह्मलोक आदि या मोक्ष सुख आदि को भी नहीं चाहता है श्री कृष्ण के चरण की गंध प्राप्त हो जाए। श्री तैतरी उपनिषद में दस श्रेणियां वर्णन की दसवीं श्रेणी में जाकर के ब्रह्म सुख का वर्णन किया गया मानसानंद से लेकर के गंधर्वानंद इत्यादि फिर मुख्य देवानंद इत्यादि को प्राप्त करते हुए फिर अंत में ब्रह्मा जी का आनंद और ब्रह्मा जी के आनंद के बाद में फिर दसवीं जो कोटि है वह मोक्ष सुख और एक एक सुख दूसरे दूसरे सुख से सौ सौ गुना बढ़कर के है तो वहां उसी का संकेत करते हुए कह रहे हैं कि जिसको भगवान के चरण की प्राप्ति हो जाती है फिर उसे ब्रह्मलोक का सुख भी माने मोक्ष का सुख भी उसे अच्छा नहीं लगता है यो व उत्तम श्लोक लालसा श्री जी के जो पुत्र हैं उन आदि भरत के चरित्र का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि यो दुस्तान दार सुपान आदि भरत की महिमा का क्या निरूपण किया जाए महाराजा भरत ने दुस्तेज दार अपनी पत्नी अपने पुत्र राज्य जो हृदय स्पृशाह जो परम परम दुर्लभ थे ऐसे सुंदर पुत्र स्त्री राज रानी सारे सृजन उन सबों को जाहो युवत युव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है अवस्था में ही इनका त्याग कर दिया और त्याग भी कैसे किया मलबत् जैसे मल का त्याग करके कोई पीछे मोड़ करके भी नहीं देखता है भागता है लोटा लेकर के इसी प्रकार मल की तरह से पूरे राज्य का त्याग कर दिया और फिर उसकी ओर मोड़कर करके भी नहीं देखा जाऊ यो यू क्योंकि उत्तम श्लोक लालसा उत्तम श्लोक श्री कृष्ण जिनका यश सबसे ज्यादा उत्तम है उत्तम श्लोक श्लोक माने यश उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ है श्री कृष्ण का यश सर्वश्रेष्ठ है उनका कौन सा यश सर्वश्रेष्ठ है बोलो दो यश सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्व है। भक्तवत्सलता और प्रेमवश्यता ये ही सर्वश्रेष्ठ यश है तो उत्तम श्लोक लालसाह भक्तवत्सलता और प्रेमवश्यता ये दो गुण जिनमें परम परम विद्यमान हैं उन कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा में श्री आर्यभरत महाराज ने अपने राज्य पुत्र इन सब का क्या कर दिया मल तरह से तब रघुनाथ प्रभु निकटे बुलाई तार मत पौधरी कहीं ते लागे ला उस समय श्री नित्यानंद प्रभु ने आ इधरा इधरा ऐसा कहकर के करके श्री रघुनाथ रग, दास जी को अपने पास में बुलाया और पास में बुला करके तार माथे पद श्री दास के सिर के ऊपर श्री नित्यानंद प्रभु ने चरण स्थापित किए मतलब परम करुणा में श्री नित्यानंद राय की जय निताई चांद की जय श्री निताई चांद अद्भुत अद्भुत कृपा में होकर के विराजमान है इनके माथे के ऊपर चरण स्थापित किया और कह रहे हैं तुम ये कराई तुम्हारी कृपा केला आगमन तुमने अभी सबका पुलिन में भोजन कराया गंगा जी के किनारे पर तुमने भोजन कराया और तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए श्री चैतन्य भी इस भोजन में साक्षात आए ये सब ने दर्शन किया श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन सब ने उस समय किया है कृपा कर कैल दुग्ध चिपीट भक्षण और श्री महाप्रभु ने कृपा पूर्वक तुम्हारे यहां पर दूध और सुंदर अझोटा दूध और उसमें डाले हुए जो चेवा उनका भक्षण श्री महाप्रभु ने किया नृत्य देख रात्र कैल प्रसाद भोजन और तुमने रात्रि को भी श्री महाप्रभु का संकीर्तन नृत्य देखा और नृत्य देखकर के रात्रि को भी श्री महाप्रभु भोजन कर रहे हैं यह तुमने उनका दर्शन किया तो सुबह भी दर्शन किया रात्रि को भी दर्शन किया है तो माउारित गौर आयल आपने छुटिल तुमारियत विघ्नाथ बंधने तुम्हारा उद्धार करने के लिए श्री गौर आए और तुम्हारे जितने भी अब विघ्न हैं वे सब दूर हो जाएंगे स्वरूप स्थाने तोमा कौरे में अर्पण और श्री महाप्रभु देखना तुमको स्वरूप के हाथों सौंप देंगे स्वरूप दामोदर के हाथों तुमको सौंपेंगे और अंतरंग भक्ति करी भेर चरणे और तुमको अंतरंग भक्ति बनाकर के सेवक बनाकर के अपने चरणों में रखेंगे ये आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं श्री नित्यान प्रभु निश्चिंत होकर के अब जाओ अपने घर और अचरे निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण तुम तो शीघ्र ही श्री चैतन्य चरण उनको प्राप्त करोगे सब भक्तों ने भी उस समय आशीर्वाद दिया और उन भक्तों के चरणों का श्री रघुनाथ ने वंदना की प्रभु की आज्ञा लेकर के जितने भी वैष्णव अपने अपने भवन में पधारे अपने अपने आश्रमों में गए हैं श्री राघव सहित युक्ति करें, श्री नित्यान प्रभु उनने श्री राघव उनके साथ में बैठकर के कुछ एकांत परामर्श किया श्री जगत श्री रघुनाथ दास ने श्री राघव पंडित के साथ में बैठ करके परामर्श किया है और परामर्श करके युक्त करी शतमुद्रा सोना तोला साथ निर्मृत दिल प्रभुर भांडीरे हाथ श्री रघुनाथ दास ने युक्ति करके सौ स्वर्ण की मुद्राएं सौ मुद्राएं और सात तोला स्वर्ण ये चुपचाप श्री नित्यान प्रभु का जो भंडारी था उन भंडारी के हाथ में इन्होंने सौंपा है और प्रभु की सेवा में कहा कि इसे प्रभु की सेवा में लगा देना चुपचाप ये श्री रघुनादास महाप्रभु को नित्यान प्रभु को भेंट करके उस समय चले और ये कहा कि तारे निषेध हिल प्रभु के ए में ना कहवा श्री नित्यानंद प्रभु से कहना मत कि मैंने पैसा तुमको दिया है ये नित्यानंद प्रभु की सेवा के लिए ये पैसा दिया है ये प्रभु से कहना मत मैंने इसको छिपा करके ही रखना अभी मत कहना जब मैं चला जाऊं घर निजे घरे यावे यबे तबे देवे दिला मेरे सामने मत कहना जब मैं घर पे लौट जाऊं यहां से चला जाऊं तब भले मां प्रभु को बता दे सिन्द्यान प्रभु को बता दे इसके पहले मत बता तबे राघ पंडित तारे घरे लाया गया और उस समय श्री राघव इनको घर ले गए ठाकुर दर्शन करिया माला चंदन दिला रघुनाथ दास को ठाकुर के दर्शन कराए चंदन माला दिया अनेक प्रसाद जो है वो प्रसाद इनको प्रदान किया है मार्ग में खाने के लिए बहुत सा प्रसाद दिया श्री राघ पंडित ने पनहाटी में और पुनः रघुनाथ कहे पंडित थे उस समय श्री रघुनाथ उन्होंने एक बार राघव पंडित से यह कहने लगे कि प्रभुर प्रभुर संगे आश्रित जन पूजित चाहिए अमित सभार चरण के प्रभु के साथ में जितने भी अन्य भक्तगण हैं उनके चरणों की भी मैं पूजा करना चाहता हूं बीस पंच दस बार दस पंच मुद्रा दे विचार यत यत योग्य तो हो बीस हो पंद्रह हो बारह हो दस हो पांच हो जो जैसा योग्य है उसको उतनी मुद्रा जिसके लिए जो उचित है जिसका स्वरूप है उसके अनुसार वैसी मुद्रा उनको आप भेट मेरी तरफ से देना सब लेखा करिया राघ पाश दिला किसको क्या देना है ये लिखकर के श्री रघुनाथ दास ने श्री राघव पंडित के पास में दे दिया यारे नामे यत राघव चिट्ठी लिखाई ना और राघव पंडित ने जिसके नाम जितनी मुद्राएं विचार की थी उसकी एक सूची भी एक लिस्ट बना करके रखी कि किसको कितने काल लिफाफा देना है ये सूची बना करके भी उन्होंने रखी किसको कितना देना है एक शत मुद्रा और सोना तोला द्व पंडित आगे दिल करिया विनय और उस समय सौ मुद्राएं और दो तोला सोना राघव पंडित को विनय पूर्वक इन्होंने बांटने के लिए दे दिया है स्वग्रह आईला नित्यानंद कृपाए आपने कृतार्थ मांग लिया और श्री रघुनाथ ये उस समय राघा पंडित जी उनकी चरण धूल को लेकर के अपने घर पे आए और श्री नित्यानंद की कृपा मुझे मिली है इस कृपा को प्राप्त करके ये अपने आप को अत्यंत अत्यंत, अत्यंत कृतार्थ करके मान रहे हैं अब श्री रघुनाथ जैसे ग्रह का त्याग करेंगे उस त्याग के प्रसंग को आगे वर्णन करेंगे बुल वृंदावन बिहारी लाल की जयताय गौर हरि गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय निताय गौर हरी